लेकिन तभी फिर से टैंकर का ड्राइवर विक्रांत की ट्रक में टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन विक्रांत ने बेहद फूर्ति दिखाते हुए फिर से एक्सीटर टूल को एक्टिवेट कर दिया जिससे उसके ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर होने में इंच भर का फासला रह गया इसके बाद फिर से कांच के टूटने की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत ने साइड मेर की मदद से पीछे देखा तो पता चला की उन लोगों ने अपने विंड को पूरी तरह से तोड़ दिया है और अब उन्होंने भी पिस्टल निकालकर विक्रांत के ट्रक पर निशाना लगाना शुरू कर दिया था बैठा दूसरा शख्स जो की विक्रांत के ऊपर निशाना लगा रहा था उसकी शक्ल नंदू से मिल रही थी हालांकि इतनी दूर से देखकर विक्रांत कन्फर्म नहीं कह सकता था की दूसरा वाला शख्स नंदू ही है या कोई और अचानक से उस शख्स ने शूट कर दिया इस बार उसने अपनी बंदूक का निशाना विक्रांत के ट्रक के टायर पर लगाया था वो ट्रक के टायर को पंचर कर देना चाहता था ताकि विक्रांत ट्रक पर से अपना नियंत्रण खो बैठे और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए लेकिन टायर में गोली लगने से बचाने के लिए विक्रांत ने बड़ी चालाकी से गाड़ी को हल्का लेफ्ट की तरफ टर्न कर दिया जिससे वो गोली मात्र कुछ ही दूर के फास्टे से टायर में लगने से बच गई हेलो इस टाइम विक्रांत ने फोन पर दूसरी तरफ से पुलिस वालों के चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी विक्रांत फोन उठाकर पुलिस वालों से बात करना तो चाहता था लेकिन इस टाइम वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि उसके पास सांस तक लेने की फुर्सत नहीं थी अब तक विक्रांत को समझ आ चुका था कि इन लोगों को रोकना आसान काम नहीं है इस टाइम जहाँ आगे चल रहे टैंकर वाले किसी गाँव में पहुँच चुके थे और वो लोग जल्द ऐसी जल्द यहाँ ऐसी भागने वाले थे वही दूसरी तरफ पीछे चल रहे टैंकर ऐसी लगातार विक्रांत के ऊपर गोली चल रही थी जल्दी उसका अदृश्य एक्सीडेटर डिवाइस का टाइम लिमिट भी खत्म होने वाला है और अब की बात जैसे ही विक्रांत के अदृश्य शक्ति का टूल खत्म हो जाएगा फिर उसके पास ट्रक को कंट्रोल करने का कोई और रास्ता भी नहीं रह जाएगा विक्रांत काफी टेंशन में था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए और कैसे मैं इन लोगों को रोकू वहा अचानक से विक्रांत को अपने एक खास अदृश्य टूल का ख्याल आया इस टूल का नाम अदृश्य स्प्रिंग लॉन्चर था जब वो न्यूजीलैंड गया था तब भी उसने ट्रक को पलटने के लिए स्टूल इस का इस्तेमाल किया था। इस एमरजेंसी के टाइम में विक्रांत ने बिना कुछ ज्यादा खिड़की के पीछे टैंकर की तरफ देखते हुए स्प्रिंग लॉन्चर को उस टैंकर के ऊपर फायर कर दिया वो जानता था की इतनी स्पीड में ट्रक थोड़ा सा भी हवा में उछल गया तो फिर ड्राइवर का इस पर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा और फिर ट्रक तुरंत सड़क पर पलट गिर जाएगा लेकिन इसी टाइम कुछ अजीब सा देखने को मिला जैसे विक्रांत ने स्प्रिंग लॉन्चर का इस्तेमाल किया तुरंत ही विक्रांत को यह पता लगा कि इस टाइम टारगेट ज्यादा दूरी पर है और टारगेट के रेंज को पाने के लिए विक्रांत को इस स्प्रिंग लॉन्चर को अपडेट करना पड़ेगा और उसके लिए उसे 1000 पॉइंट्स खर्च करने पड़ेंगे स्कीम माह का ये देखकर विक्रांत काफी टेंशन में आ गया उसके पास तो एक हजार अभी थे भी नहीं फिर अगले ही पल उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है दरअसल अच्छा उम्मीद नहीं थी कि उसके दिमाग में इतनी जल्दी, इतना अपनी ट्रक को बीच हाईवे पर कर लिया और फिर उसने स्टेरिंग व्हील को सीधा कर दिया और फिर ट्रक का दरवाजा खोलकर उस पर चढ़ गया चूंकि उससे पहले ही ट्रक के मैं अदृश्य एक्सीडेटर डिवाइस को एक्टिवेट कर रखा था ऐसे में अब उसे ट्रक की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत थी हालांकि वो दिमाग से ट्रक की स्टेयरिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी विक्रांत ने ये सोच रखा था कि जब ट्रक की स्टेयरिंग को कंट्रोल करने की नौबत आएगी तब तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा उधर विक्रांत को ड्राइवर केबिन ऐसी बाहर निकला देख पीछे टेंकर में चल चोर ने अपने पिस्टल ऐसी विक्रांत पर निशाना लगाना शुरू कर दिया उसने विक्रांत के ऊपर एक के बाद एक करके कई फायर झोंक दिए भले ही विक्रांत ने बुलेट जैकेट भी एक्टिवेट कर रखा था लेकिन फिर भी वो खुद को गोलियों से बचाने की एक्टिंग करता रहा ताकि उन लोगों को, को कोई शक ना हो और विक्रांत अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके वो ट्रक के पीछे बने हुए सक्शन टैंक के बगल में धीरे से धीरे होता हुआ बिल्कुल पीछे पहुंच गया और इस टाइम वो अपनी ट्रक से मात्र कुछ फीट की दूरी पर चल रहे टैंकर में बैठे दोनों शख्स को साफ साफ देख पा रहा था उधर टैंकर में बैठे दोनों चोर भी विक्रांत को यूं ही ट्रक के पीछे आकर खड़े होते देखकर दंग रह गए उन्हें इस बात पर हैरानी हो रही थी कि आखिर ट्रक चल कैसे रही है जब उन लोगों ने विक्रांत को अपने ठीक सामने देखा तो फिर उन लोगों ने तुरंत ही फिर से विक्रांत के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया लेकिन इस बार विक्रांत ने भी उनको भरपूर जवाब देते हुए अपना गन बाहर निकाल लिया और फिर उन लोगों के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया विक्रांत को इस तरह शूट करता देख वो दोनों घबरा उठे और अपना सिर नीचे करके खुद को बचाने में लग गए अब विक्रांत ने मौका देकर जल्दी से ट्रक के सक्शन पाइप को अपने हाथ में उठा लिया और इसे टैंकर के विंडशील्ड के निशाने पर लगा दिया इसके बाद उसने बिना किसी देरी के जल्दी से सक्शन पाइप के वॉल्व को ओपन कर दिया जिससे सक्शन टैंक में जमा हुआ सारा सीवरेज सक्शन पाइप के रास्ते भयानक प्रेशर के साथ फ्लो होने लगा और ये सब सीधे टैंकर के ड्राइवर केबन में जा रहा था सीवरेज टैंक कीचड़ ऑयल और नाली के कचड़ों से भरा पड़ा था अब सक्षम पाइप का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मात्र कुछ सेकंड में ही टैंकर के ड्राइवर के मन में बैठे दोनों शख्स इस कीचड़ में लगभग डूब चुके थे इसके साथ ही उनमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था चूंकि अब ड्राइवर सीवियर के कपड़े में पूरी तरह सन चुका था ऐसे में अब टैंकर के ड्राइवर का कंट्रोल खोज चुका था और फिर इस बार टैंकर हाईवे के किनारे में लगे हुए डिवाइडर से ठकरा गया यह डिवाइडर कंक्रीट का बना हुआ था ऐसे में इससे टकराने के बाद ट्रक का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ गया और ये लगभग 45 डिग्री पर टेढ़ा हो गया स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से ट्रक हवा में उछल गया और फिर लगभग तीन चार सेकंड तक यह हवा में गोते खाता हुआ 90 डिग्री तक घूमा और फिर यह हाईवे के दूसरे साइड में जाकर जोरदार धमाके जैसी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा धम टैंकर अपने साइड वाले एक्सेस पर पलटा था ऐसे में उसके दो पहिए हवा में लहरा रहे थे इसका लगभग 60 परसेंट पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था टैंकर के पीछे लगा फ्यूल टैंक भी किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ जमीन पर पटक उठा था और इस बीच उसमें पैकेट सिगरेट के डिब्बे भी हवा में उछलते हुए यूं हाईवे पर गिरने लगे मानो आसमान से सिगरेट के डिब्बों की बारिश हो रही है जबकि टैंकर के जमीन पर पलटने के बाद इसका ड्राइवर केवल बुरी तरह से टूट चुका था वहीं इसमें बैठे दोनों शख्स खिड़की और टूटी हुई घायल होकर जमीन पर पड़ गया वही उसके साथ बैठा उसका दूसरा साथी भी रोड पर गिरा पड़ा था उसे भी काफी गहरी चोट लगी हुई थी उधर अभी तक विक्रांत अपने हाथ में सीवरेज के पाइप को लेकर खड़ा ही था वो बड़े ध्यान से टैंकर को पलटते हुए और उसमें बैठे ड्राइवर और उसके साथी को गिरते देख रहा था ये दृश्य देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो